सहनो नह वीर कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु म वित्षा ओ शाति शांति ही शांति, ही शांति ही। योग्य उपनिषद की बारहवीं कक्षा द्वितीय प्रपाठक के सत्रह खंडों तक हमने देख लिया था शाम की उपासना के बारे में अलग अलग प्रकार से बताया जा रहा है पहले पंचवित शाम का बताया सप्तवित शाम का बताया और उस समय बिना नाम लिए वे साम गानों का नाम लिए बिना बताया गया था और अब जो ये पीछे से प्रसंग चल रहा है ये भिन्न भिन्न सामों का नाम लेते हुए पंचवित साम की उपासना की तरह से ये चीजें बताई गई तो जैसे इन इन साम गानों में हिंकार आदि किए जाते हैं ऐसे ही इन अलग अलग चीजों में भी हम उपासना की तरह रहें उसमें साधुत्व की उपासना करें उसमें यत्न करें तो वो भी उन सामों की उपासना के जैसा ही हो जाए उसके समान ही ये है तो इसी दृष्टि से अब आगे अठारहवें खंड के पहले प्रवाक में कहते हैं देवत्य है साम है रेवती छ में जो गाए जाते हैं तो उन सामों की तुलना यहाँ पर की जा रही है रेवती साम का जो हिंकार है वो जैसे अजा है बकरी है अजा हिंकारो अवयह प्रस्ताव भेड़े हैं, वो प्रस्ताव के समान है गावा उद्गी गाय उदगीत के समान है पीछे भी आया था अश्वा प्रतिहार अश्व घोड़े प्रतिहार के समान है और पुरुषो निधनम मनुष्य जो है वो निधन के समान है एकता रेवत है प्रोक्ता ये जो रेवती है ये पशुओं में कही गई है पुरुष का मतलब यहां पर मनुष्य और पुरुष भी पशु ही है एक प्रकार का लोग भी बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है सामाजिक पशु है दूसरे भी पशु हैं, मनुष्य भी पशु है तो पुरुषो निधनम पुरुष जो है वो अंतिम स्थिति के रूप में निधन के रूप में यहाँ पर कहा गया तो इन सब प्राणियों में इन सब पशुओं में जो रेवती साम को रेवत्य साम को स्वीकार करता है जैसे कि उसी की उसी का गान कर रहा है यहां पर इन सब में इन सब के साथ उचित व्यवहार करता है तो सय य एवं एकता रेवत्य ये जो रेवत्य शाम है उनको पशुओं के अंदर स्थित मानता है प्रोत मानता है पशुमान भवती पशुओं वाला हो जाता है पशु उसके बहुत अच्छे हो जाते हैं उसी तरह जैसे शाम की उपासना करते हैं श्रद्धा से वैसे वही इन पशुओं की उपासना करता है पशुओं की देखभाल करता है तो सर्वमायु रहती पूरी आयु को प्राप्त करता है वही विशेषताएं बताई जो पहले बताए ज्योग जीवती महान प्रजया पशु फिर भगवती महान कीर्त्या कोई भी चीज बढ़ती है तो कीर्ति तो साथ में आ ही जाती है उस व्यक्ति के साथ में और व्रत यहां पर बताया पशु न निंदे तत्व्रतम पशुओं की निंदा ना कर कोई भी पशु कोई भी पशु सब पशुओं की अपनी अपनी उपयोगिता है अपनी अपनी दृष्टि से गाय को हम बहुत अच्छा मानते हैं यहां भी उद्गीत की तरह से गाय को कहा तो बकरी भेड़ घोड़े इनकी भी निंदा नहीं करनी वो भी विशेष है और उनकी अपनी अपनी विशेषता है जो कि औरों में नहीं मिलती है इन सब की अपनी अपनी विशेषता किसी भी पशु की निंदा ना करें गाय को यद्यपि उदगीत का है लेकिन सब गायों की हम प्रशंसा नहीं करते कुछ गायों की हम निंदा करते हैं कौन सी गायों की दरसी गायों की क्या पहचान है <laughs> जर्सी गाय की क्या पहचान है देसी गाय की ककुट नहीं होता है दूसरा गल कम्बल नहीं होता है दो विशेषता होती है मनुष्य के निकट कौन सी गाय है <laughs> मनुष्य से समानता किसकी ज्यादा है हमारे निकट कौन सी गाय है देसी गाय देसी गाय के तो ककुद होता है हमारे काय हमारे काय ककुद हमारे गलकंबल का है, <laughs> है, है? गल है यहां पर देखो ना बिना गलकम्बल वाले हैं हमारे से अधिक निकटता है इन दो लक्षणों में देखेंगे पर फिर भी हम निंदा करते हैं क्योंकि हम विशेष को चाहते हैं भिन्नता को चाहते हैं अब तो किसी भी पशु की निंदा ना करें हर पशु अपनी अपनी जगह उपयोगी है अपेक्षा से हम कह सकते हैं किसी चीज में उनकी अलग कुछ उपयोगिता है हम ऐसे मनुष्य की तो निंदा नहीं करते जिसके ककुद और गलकम्बल ना हो हम भी संकर शंकर होता है शंकर से तो और गुणोत्कर्ष होता है गुणों का उत्कर्ष होता है कई चीजों के अंदर संकर करके हमारे यहाँ भी जो विशेष गुणों को जो आधान किया गया है जो एक ही एक में जैसे हम अपनी पीढ़ी के अंदर ही अपने गोत्र में ही विवाह नहीं करते समान में भिन्न में करते हैं दूर से करते हैं वो एक खैर एक सीधे सीधे नहीं होता वो उन गुणों का प्रयोग करते हैं सीधे सीधे यूं शंकर नहीं होता है वो उसमें कुछ गुणों को लेते हैं अभी तो हम पशुओं का दूध भी पीते हैं पशुओं का दूध हम पी जाते हैं हम पीते हैं जीवन जीते हैं पेड़ पौधों की चीजें हम खा जाते हैं उनका संकर, तो ऐसे ही जीन का जब उधर से इधर लाया जाता है तो वो अब वो जीन जीन की तो वैसे नहीं रहता कि वो पशु है वो तो एक तत्व लिया गया है बस वहां से बहुत सी औषधियां होती हैं वो हम पशुओं से प्राणियों से लेते हैं एक तत्व लेते हैं बस अब वो पशु नहीं आ रहा है हमारे पास में दूध लिया है तो वो पशु नहीं आ रहा है हमारे पास में और दूध आ रहा है केवल शंख की भस्में बनाते हैं तो वो शंख का गोंगा नहीं आ रहा है हमारे पास में बस तो उसका खोल आ रहा है कैल्शियम आ रहा है वो तत्व आ रहा है केवल उतना ही आ रहा है पूरा का पूरा नहीं आ रहा है तो खैर पशु न निंदे तत्व्रत हम पशुओं की निंदा ना करे व्रत कहा अब पशु अलग अलग हो सकते हैं कई तरह के छोटे बड़े सब तरह के आगे देखिए लोमहिंकार अब एक आगे शाम बता रहे यज्ञा यज्ञी यज्ञा यज्ञी नाम के साम की चर्चा की जा रही है उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं तो शरीर के विभिन्न अंगों से कर रहे हैं हम शरीर के विभिन्न अंगों की भी कुछ की उपेक्षा कर देते हैं अच्छा नहीं मानते कुछ को अच्छा मानते तो ये भी पूरे साम को यहां पर घटा रहे हैं अलग अलग अंगों में प्रतीक के रूप में है तो लोम हिंकार है रोए जो हैं लोम है वो जैसे कि हिंकार है हिंकार के समान है।, ये है साम के हिंकार के समान है त्वक तो प्रस्तावो और जो चमड़ी है वो प्रस्ताव की तरह तो क्योंकि रोम सबसे ऊपर होते हैं हमारे परिधि में सबसे ऊपर होते हैं फिर चमड़ी आ जाती है त्वक तो प्रस्ताव हो और मानसम उदगीत है और त्वचा के नीचे फिर मानस आ जाता है वो उदगीत हो गया मानसम उद्गीत है अस्थि प्रतिहारो और फिर और अंदर चले जाते हैं तो हड्डियां आ जाती हैं वो प्रतिहार है और मज्जा निधनम और हड्डी के भी अंदर चले जाते हैं तो मज्जा आती है हड्डी के अंदर जो पोला भाग होता है बीच में नली में होता है और बीच में भी जो छिद्र होते हैं उसमें मज्जा रहती है चिकनाई रहती है वो वहां विद्यमान रहती है वो मज्जा होती है तो वो निधन है ए तथा यज्ञा यजी अंगेशम ये जो यज्ञा यजी साम है ये जैसे हमारे अंगों में प्रोत है संबद्ध है अंगों में घुसा हुआ है अर्थात इन सब की भी शरीर की दृष्टि से हो गया जैसे साम के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं उसके हिंकार से लेकर निधन तक सबके प्रति श्रद्धा रखते हैं उच्चारण करते हैं ध्यान रखते हैं ऐसे ये रोम से लेकर के मज्जा तक सारा का सारा ये भी एक तरह का साम है जो इसकी उपासना करता है वो उसको विशेष लाभ मिल जाता है तो सवं ए तथा यज्या यज्ञ यज्ञियम अंगेश प्रोतम वेद यज्ञा यज्ञी साम को इन विभिन्न अंगों में प्रोत मानता है वो ही है वो साम भी परमात्मा ने ही बनाया उस वो भी उसी की स्तुति कर रहा है यहां भी परमात्मा ने बनाया है वो तो क्या हो जाता है अंगी भवती अंग वाला हो जाता है अंग वाला हो जाता है उसके ये सारे अंग जो ये बताए हैं अवयव हैं ये शरीर के धातुएं हैं ये श्रेष्ठ हो जाता है रोम उसके अच्छे हो जाएंगे त्वचा तो अच्छी हो जाएगी मांस अच्छा हो जाएगा अस्थि अच्छी हो जाएगी मज्जा अच्छी हो जाएगी अंगी भवती आगे न अंगे न वि, विहूर् छति अंगों के द्वारा वो दोष को प्राप्त नहीं होता उसमें दोष नहीं होते उसमें त्रुटियां नहीं होती है अच्छा होता है और फिर सामान्य लाभ सबका लिखा वैसे यहां भी लिखा सर्वमायु रेती जोग पूरी आयु को जीता है लंबी आयु जीता है निरंतर जीता है देर तक महान प्रजा या पशु प्रजा और पशुओं से बढ़ जाता है वो और महान कीर्तिया कीर्ति भी उसकी बढ़ जाती है इसलिए व्रत क्या लेना है तो आगे कहते हैं संवत्सरम मज्जो नाशनी साल भर मज्जहा है शब्द है यहां पर संवत्सरम मज्य नज बहुवचन है, है। द्वितीया का बहुवचन तो जैसे हम आदि को बोलते हैं और ऐसे मज्ंत जो चीजें थी मध्य बहुवचन इसलिए आया कि लोम से लेके लोम है और हैं तो है जैसे राजन शब्द होता है मज्जन शब्द है मज्जन से राजन के समान राज्य है मज्जा ऐसे रूप बन जाएंगे मज्जन ये शब्द है तो मज्ज है मतलब बहुवचन इसलिए कहा कि लोम से लेकर के अंत तक यानी बाहर से लेकर मज्जा सबसे अंतिम भाग भी हड्डी के अंदर वाला भाग है तो बाहर से लेकर अंदर तक का जो है पूरा यानी सारी चीजें एक तरह से प्रतीक के रूप में सारी आ गईं तो संवत्सर संवत्सर कहते हैं साल को तो एक साल तक कम से कम मज्जह न अशनियात इनको ना खाए उनको खाते हैं ना लोग बात संवत्म एक साल संवतसरम तो एक ही साल साल मज्जो न अशनियात मज्जा नहीं खाए तत्व्रत ये एक बहुत बड़ा व्रत है मज्जो न अशनियात वाह अथवा मज्ज खाए ही मज्जा ना अशनियात उसी बात को कह रहे हैं दोहराते हुए कि बहुत जोर देते हुए कह रहे हैं कि इसको नहीं खाए ठीक है एक बड़ा व्रत है सर का मतलब है साल भर साल भर ना खाएं, अर्थात हैं अभी भी ना खाएं। साल भर व्यायाम करता हूं साल भर अध्ययन करता हूं साल भर अच्छा भोजन करता हूं इत्यादि तो साल भर का मतलब उसमें जो विभिन्न ऋतु हैं, और हैं जो भी ऊंच नीच आ रही है दिन रात हो रहे हैं महीने आ रहे हैं कुछ भी हो रहा है, उसमें नहीं खाएगा भिन्न भिन्न भेद आ रहे हैं तो साल भर साल भर मतलब एक ही साल नहीं है यहाँ पर वो हमेशा पूरे दिन जैसे यू कहते हैं पूरे दिन अब पूरे दिन मतलब तीन दिन हो गया पूरे दिन गया, पूरे जीवन हो गया हर दिन हो गया वो तो पूरे दिन जागरूक रहना चाहिए वो कोई एक दिन के लिए छोड़ना है दिन भर जागरूक रहना चाहिए तो एक ही दिन के लिए थोड़ना होता है हर दिन के लिए होता है ऐसे ही संवत्सरम मच्छो नशनीयात इनमें से कुछ भी नहीं खाना चाहिए रोम तो पता नहीं कोई खाता है या नहीं खाता है रोम तो वैसे सामान्यतः खाई नहीं जाते चमड़ी भी नहीं खाई जाती लेकिन हो सकता है कुछ बनता हो उससे भी कुछ क्या पता तो लेकिन ये जो सारी चीजें शरीर के विभिन्न अंग हैं हमारे भी और पशुओं के भी जो भी है उसको ना खाए मांसाहार का निषेध हो गया ये भी एक शाम की उपासना है इतना भी कोई कर रहा है तो एक तरह से ये यज्ञ शाम की जैसे उपासना कर रहा है ईश्वर के आदेशों का पालन कर रहा है ईश्वर को स्वीकार कर रहा है वो इनको नहीं खा रहे हैं तो जो सब पशुओं का पालन कर रहा है उनकी निंदा नहीं कर रहा है वो वो भी साम की उपासना कर रहा है क्योंकि ये सारे परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं हम अपनी दृष्टि से भले ही कह देते हैं अच्छे या बुरे लेकिन वैसे तो अच्छे होते हैं अब मांस की दृष्टि से तो गाय का मांस बहुत निकृष्ट माना जाता है मांस की दृष्टि से गाय का मांस निकृष्ट माना जाता है त्याज्य माना जाता है हानिकारक वो दूसरी दृष्टि है कि हम गाय को पूज्य मानते हैं इसलिए नहीं खाते हैं वो एक अलग बात है लेकिन गाय का मांस हितकर भी नहीं है मनुष्यों के लिए उस दृष्टि से भी वो हानिकारक है लेकिन फिर भी हम गाय की निंदा क्या करते हैं मांस उसका ठीक नहीं है लेकिन बाकी दूध तो अच्छा है उसका प्राणी तो अच्छा है तो किसी का कुछ है किसी का कुछ है उसकी बहुत सारी चीजें हैं लाभदायक होती हैं, उपयोगी होती हैं, उनको पाला पोसा जाता है उनका हित उनसे हित साधन किया जाता है तो पशुओं की निंदा नहीं करें, ऐसे शरीर के इन अंगों की भी निंदा नहीं करें, ये सारे के सारे हमारे लिए हितकर बनाए हुए हैं और इन सबको देखते हुए परमात्मा तक ही पहुंचते हैं, जैसे शाम की उपासना करते हुए परमात्मा तक ही पहुंचते हैं उसी के लिए गा रहे हैं ये सारा ऐसे इनकी भी उपासना करते हुए वो परमात्मा तक ही पहुंचता है ने परमात्मा ने बनाए हैं परमात्मा ने अच्छे के लिए बनाए हैं हित के लिए बनाए हैं दुरुपयोग करेंगे तब तो हानि होगी अलग अलग क्षेत्रों के उपयोग के लिए तो ये भी साम की ही उपासना और देखिए राजन नाम का साम है उसके लिए कह रहे हैं तो अग्निर्िंकारो राजन साम जैसे है तो होता है वैसे उसके हिंकार आदि कहां है अग्निर्िंकारो उसका हिंकार ऐसे जैसे कि अग्नि वायु प्रस्ताव ये वायु जो बह रही है ये प्रस्ताव है आदित्य ये जो सूर्य है ये उद्गीत है नक्षत्राणी प्रतिहार है नक्षत्र है वो प्रतिहार है और चंद्रमा निधन चंद्रमा निधन के समान है एक तम देवतासु प्रोत्तम प्रोत्तम ये जो साम है राजन साम ये देवताओं में विद्यमान है ये सब देवता है अग्नि वायु आदित्य नक्षत्र चंद्रमा जड़ देवता हैं। इन देवताओं में जैसे कि राजन साम स्थित है ऐसा करके इनकी भी उपासना करता है और इससे क्या होता है सय एवं एतत्म राजनम देवतासु क्रोतम वेद इस राजन साम को जो इन देवताओं में स्थित मानता है और फिर इनकी उपासना करता है तो एतासाम एवं देवता नाम सलोकताम इन देवताओं की सलोकता को प्राप्त हो जाता है गच्छती प्राप्त कर लेता है सलोकता मतलब जिस लोक में ये है उस लोक को वो प्राप्त कर लेता है ये लोग ये यदि पृथ्वी लोक, तो लोक में है तो उसको अंतरिक्ष लोक में है तो द्विलोक में है तो जहां जहां जिस लोक में है यानी जिस स्थान में उसको ये भी प्राप्त कर लेता है ये इसकी विशेषता है उन लोगों को प्राप्त कर लेता है सलोकताम साष्टिताम और इनकी जो वृत्ति है समृद्धि है उसको भी प्राप्त कर लेता है इनमें जो समृद्धि अच्छी चीजें हैं उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। अब लोग चंद्रमा तक पहुंच गए तो वहां का भी लाभ उठा रहे हैं वहां से कुछ चीजें है तत्व मंगल है वहां से कुछ चीजें तत्व यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां से लेके आ जाएंगे यहां पर उससे समृद्धि को प्राप्त करेंगे और वहां जाके बसने के लिए भी तैयारी चल रही है कि वहां जाके रहेंगे ये सारी की सारी चीजें होने लगती हैं और सायुज्यम गच्छती उसकी समानता को प्राप्त होता है उसकी सन्निति को उससे संयुक्त तो हो जाता है उनसे युक्त तो हो जाता है साथ साथ आ जाता है सायुज्यम गच्छति और बाकी समानता है सर्वमायुरेति, जोग जीवती महान प्रजया पशुर्भवती महान कीर्त्या और व्रत बताया ब्राह्मणा न निंदे तत्व्रतम ब्राह्मणों की निंदा न करे व्रत ले, ले। क्योंकि इन लोगों में यदि जाना है, इन लोगों की उपासना करनी है तो वो ब्राह्मणों से ही हो सकती है यानी जो विद्या वाले हैं वैज्ञानिक हैं ज्ञानवान हैं तो ही इन लोगों को की उपासना कर सकता है नहीं तो कर नहीं सकता है ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है इतनी दूर दूर चले जाना बहुत अधिक ज्ञान बहुत अधिक तकनीक श्रेष्ठता बुद्धि कौशल बहुत अधिक अपेक्षित है ये छोटी घटना नहीं है यहां से इस लोक से दूसरे लोक में चंद्रमा पे चले जाना कितना बड़ा तंत्र होता है कितना विज्ञान उसके अंदर लगता है ऊर्जा का गुरुत्वाकर्षण का भार का गति का कितना विज्ञान उसके अंदर छुपा है एक एक चीज अपने आप में बड़ा विज्ञान है उस सब का इतना संतुलित प्रयोग करते हैं कि वो ठीक जगह पर पहुंच जाते हैं ठीक स्थान पे जाते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है तो ये काम इधर देवता भी इनको भी देवता कहा और इनको देवताओं को प्राप्त करने के लिए विद्वान ब्राह्मण जो होते हैं उनकी निंदा ना करें यानी उनको उनका समर्थन करें उनकी पूजा करें उनकी स्तुति करें तो उनसे लाभ लेकर के इनको जीत सकता है यहां पर ये शब्द आए सलोकता साष्टिता सायुच्यता मुक्ति के संदर्भ में भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है मुक्ति का स्वरूप कहते हैं भाई मुक्ति में क्या होता है तो उसमें चार या पांच शब्दों का प्रयोग किया जाता है सत्याग्त प्रकाश में भी नौवें समोल्लास में महर्षि ने लिखा तो मुक्ति का स्वरूप जो बताते हैं कुछ लोग बोले तो सालोक्यता सालोक्यता मतलब सलोकता सलोक के, समान लोकता हो जाती है जो लोग परमात्मा का है वही हमारा भी लोक हो जाता है आत्मा का भी इसको सालोक्यता बोलते हैं उसमें महर्षि कहते हैं कि परमात्मा तो सब जगह है उस जगह हम भी हैं वो तो समान लोकता तो वैसे ही प्राप्त है आत्माओं को ये मुक्ति का स्वरूप नहीं होगा या तो व्याख्या दूसरी करेंगे इस सलोकता कैसे है इसी तरह से सारूप्यता कि जिस रूप वाला परमात्मा है वही रूप हमारा भी हो जाता है मुक्ति में इसको सारूप्य कहते हैं सालोक के समान लोक सारूप्य समान रूप और सायुज्य उसके साथ साथ संधि प्राप्त हो जाती है समान सन्निधि हो जाती है मी लिखते हैं कि सन्निधि तो हमारी परमात्मा से आज भी है वैसी है उसी के साथ साथ है सामीप्य समीपता पास में आना और तो समीपता तो आज भी परमात्मा से हमारी वैसी है स्थान की दृष्टि से और सानुज्य भी कहते हैं जैसे छोटा अनुज होता है छोटा भाई होता है उसी तरह से हम भी उसके छोटे भाई जैसे निकट आत्मीय हो जाते हैं तो वो तो उसकी दृष्टि से हम वैसे ही कम गुण वाले हैं और उसके निकट ही है उसके छोटे भाई के समान है ऐसे तो सायु सारूप्य साप्य सानुच्य और सालोक पांच शब्द हैं चार भी लिए जाते हैं वो तो मुक्ति के स्वरूप में भी वहां पर इस तरह का वर्णन वो लोग कई जने करते हैं तो यहाँ पर शब्द तो वैसे ही हैं लेकिन ये लोगों की दृष्टि से कहा जा रहा है कि जब ऐसा होता है तो वो उनके सलोकताम समान लोक वाला सरिष्टिताम दृष्टि शब्द है यहां पर साष्टिता दृष्टि तो वो उच्च स्थिति को उसके वृद्धि को समृद्धि को प्राप्त करता है सायुजता मतलब उसकी सन्निधि को प्राप्त कर लेता है उसके साथ साथ हो जाता है इन देवताओं के ये इसकी इसके लाभ है फलश्रुति है ये तो ब्राह्मणा न निंदे तत्प्रथम ब्राह्मणों की निंदा न करे विद्वानों की निंदा न करे वैज्ञानिकों की निंदा न करे वैसे हम वैज्ञानिकों की भी खूब निंदा करते हैं वैज्ञानिकों की भी खूब निंदा करते हैं तो कि वैज्ञानिकों ने तो गड़बड़ कर रखी है सारी दुनिया में ये जो सारा प्रदूषण है किसने फैलाया उसका कारण यंत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो किसने खोजे वैज्ञानिकों ने खोजे ये जो सारा बिगाड़ हुआ है वैज्ञानिकों के कारण ही तो हुआ है इसलिए वैज्ञानिकों की हम खूब निंदा करते हैं वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानते ऐसा जो हम बोलते हैं इसलिए भी निंदा करते हैं और यह भी है हमें लगता है कि वैज्ञानिकों को तो खूब माने जा रहे हैं और हमारी परंपरा के ऋषि मुनियों को तो लोग मान ही नहीं रहे इसलिए भी वैज्ञानिकों के पीछे पड़ जाते हैं हम हर स्वीकार कर रहे हैं हमारे ऋषियों को ग्रंथों को इनको कोई नहीं मान रहा है तो भी एक स्वभाव है प्रवृत्ति होती है ना तो इसलिए भी निंदा करने लग जाते हैं उनकी तो ब्राह्मणान ना निंदे ब्राह्मण की निंदा नहीं करें ब्राह्मण तो सबसे बड़ा होता है जो गलत है वो गलत है ठीक है उतने अंश में लेकिन जिसके कारण से वो वैज्ञानिक है जिसकी वो योग्यता है जो उसकी तपस्या है जो उसकी बुद्धि है उतने अंशों में गलत प्रवृत्ति है अधर्म है निंद अवश्य लेकिन जितना जितना अंश उन्होंने अच्छा किया है उतने अंश में तो हम कर सकते हैं नंद निंदे तत्व तो अब आगे साम का सामूहिक रूप से व्यापक रूप से भी कथन कर रहे हैं सर्व साम का सबका इकट्ठा करके और उसमें सब चीजों को उन्होंने बहुत सी चीजों को इकट्ठा कर करके लिया है अभी तक एक एक करके ले रहे थे अभी एक साथ तीन तीन चीजें लेके कह रहे हैं तो 21वां खंड है त्रैविद्यांकार हिंकार है वो त्रैविद्या है त्रैविद्या में ऋज्ञ जो शाम तीन वेद तीन वेद मतलब इनके मंत्रों के प्रकार वैसे चारों वेद आ जाएंगे उसमें तो रिक ये, ये जो साम ये त्रय विद्या है ये कैसे है हिंकार है बस अभी तक जब हम हिंकार देखते आ रहे हैं हिंकार कैसा होता है सबसे ऊंचा होता है या प्रारंभ का होता है ना बिल्कुल प्रारंभ होता है प्रारंभ यहां से होगा लेकिन ये अंत नहीं है ये प्रारंभ है ज्ञान तो त्रय विद्या हिंकार और त्रय इमे लोका स प्रस्ताव ये जो तीन लोक हैं पृथ्वी अंतरिक्ष और द्व्यूलोक ये अहिंकार ये प्रस्ताव के समान है जब इसमें हम आते हैं वो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करके यहां पर हम उपयोग में आ रहे हैं और अग्निर्वाय वायु आदित्य स उद्गीता और इन तीन लोगों के जो देवता हैं पृथ्वी का देवता अग्नि अंतरिक्ष का वायु और दुलोक का आदित्य इन दे, ये देवता इन तीनों लोकों में है तो ये उदगीत के रूप में हुए नक्षत्राणी वयांसी मरीचया सब प्रतिहार तो और आगे जो ऊपर नक्षत्र हैं और जो पक्षी लोग हैं और जो किरणें हैं वो प्रतिहार है यहां भी तीन चीजें ली है और सर्पाह गंधरवा पितरस्तन निधनम अंत में लिया इन्होंने सर्प जो रैंकते हैं सरिस पे गंधरवा जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं पृथ्वी को धारण करते हैं पृथ्वी के अंदर रहते हैं भूमि के अंदर जो रहते हैं वो और पितरह जो हमारी रक्षा करते हैं गौ आदि पशु वो तन निधनम वो निधन है एत सर्वस्मिन प्रोतम ये जो सारा साम है ये साम सब में प्रोत है ये जो साम है अब ये साम सामान्य लिया गया पहले युज्या साम गायत्री साम ये जो अलग अलग नाम लिए गए वो अलग अलग नहीं सारा साम सामान्य रूप से सारा सर्वस्विन प्रोतम सब में प्रोत है इन्होंने जो पीछे बताया वो तो उदाहरण मात्र है कुछ कुछ कहीं भी घटा ले कहीं भी देख लें सब जगह साम साम फैला हुआ है इस तरह भी उपासना की जा सकती है तो एतत्साम ये जो साम है सर्व ये सर्वस्विन प्रोतम सबके अंदर प्रोत है सब में विद्यमान है और सवे एत साम सर्वस्विन प्रोतम वेद तो जो इस शाम को सबमे प्रोत जान लेता है ये साम तो सब में है ये साम केवल वही साम नहीं है जो मंत्र में बोला जा रहा है वो केवल गायन मात्र नहीं है ये सब जगह है तो सर्वमह भवती उसकी विशेषता उसकी फलश्रुति वो सब कुछ हो जाता है यानी सब चीजों को प्राप्त कर लेता है वो सब में उसकी विशेषता हो जाती है सब में साधु हो जाता है जैसे शाम गान में कुशलता की अपेक्षा होती है यत्न की अपेक्षा होती है सामंजस्य की अपेक्षा होती है तालमेल होना होता है ऐसे ही इन बाकी चीजों में भी जो शाम की उपासना करता है तालमेल से करता है जान पूर्वक करता है समझ के करता है प्रयत्न करता है वो सर्वमा भावती वो सब कुछ हो जाता है अगर सब में कर पाता है और जो जिस जिस में करता है जिस जिस क्षेत्र में वो वैसा, वैसा वैसा बन जाता है ये भी शाम की ही उपासना तदेश श्लोक इसमें एक श्लोक मिलता है उसको उदृत कर रहे हैं यानी पंचदा त्रीणी त्रीणी पांच प्रकार से तीन तीन थे पीछे जो हमने देखे थे इसमें पहला था त्रय विद्या ये एक हो गया फिर तीन लोक ये दूसरा हो गया फिर अग्नि वायु आदित्य ये देवता थे ये तीसरा हो गया नक्षत्र वय और मरीची ये चौथा हो गया और सर्प गंधर्व पितर यह पांचवा हो गया तो पंचदा पांच प्रकार से जो त्रीणी त्रीणी तीन, तीन तीन थे ज्याया है परम अन्यत इनसे बड़ा और इनसे ऊंचा और कुछ नहीं है बस ये सब कुछ आ गया इसके अंदर तीनों वेद आ गए तीनों लोक आ गए उनके देवता आ गए और सारे पशु पक्षी आ गए उसके अंदर नक्षत्र आदि सब आ गए सब चीजें आ गई इसमें बचेगा क्या तो इसमें सब कुछ है ये सबसे बड़े है परम और ये और जो इसको जान लेता है तो सवेद वो सबको जान लेता है जो इसको जान लेता है वो सबको जान लेता है इसकी महत्ता क्योंकि ये बड़े हैं सर्वादिशो बलिमसम ही हरंती और सारी दिशाएं सब ओर से उसके लिए भोग साधन जीवन के साधन उपलब्ध होने लगते हैं, सारी चीजें उसको मिल जाती है क्योंकि सारी चीजें उपलब्ध है यहां पर संसार में जीने के लिए जितनी चीजें आवश्यक है वो सारी चीजें परमात्मा ने दे रखी है जो सब उपलब्ध है और जो इन सबको जान लेता है इनमें शाम की उपासना करता है उसको सब चीजें मिल जाती हैं यहीं पर ही और नहीं करते तो पता ही नहीं रहता है उपलब्धि नहीं होती है सारी दिशाओं में सब ओर से इतकारी चीजें उसको मिलने लग जाती हैं। वो सब जगह से ले प्राप्त कर लेता है क्योंकि वहां है पहले से तो सर्वादिशो बलिम अस्मी हरंती सर्वम अस्मी इति उपासित तत्व्रतम तत्व्रतम सर्वम अस्मी मैं सब कुछ हूं यानी मेरे पास सब कुछ है मेरे पास सब कुछ है मैं संपूर्ण हूं मैं सबसे युक्त हूं इस प्रकार से उपासना करें यानी मेरे पास कोई कमी नहीं है इस तरह से शाम की उपासना करे तत्व्रतम तत्व्रतम यह व्रत ले ले नहीं तो हमारा रोना होता रहता है हर चीज के लिए हम जिस जिस चीज के लिए रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं है हमारे पास ये नहीं है ये कमी है वो कमी है यह हमारी साम की उपासना की कमी है ये जो विभिन्न दृश्य काव्य है इसमें शाम की उपासना की हमारी कमी है ये परमात्मा की तरफ से कमी नहीं है हमारी मेहनत की हमारे साधुत्व की कमी है हमारी मेहनत की कमी है ये बहुत बड़ी बात हो गई नहीं तो व्यक्ति रोता ही रहता है हर चीज के लिए और रोता रहता है तो बस फिर साधुत्व तो आएगा नहीं उसमें दूसरों पर ही दोष देता है वो अभाव देखता रहता है सब चीज में और जो ये देख लेता है नहीं ये तो सब कुछ विद्यमान है किसी चीज की कमी ही नहीं है किस चीज की कमी है क्या चीज नहीं थी ये परमात्मा ने क्या कमी रखी है सब चीज तो दे रखी है चाहे शरीर में देख लें चाहे शरीर से बाहर के लोगों में देख लें या वस्तुओं में पशुओं में अन्न में जो जो कितनी सारी चीजें इन्होंने गिनाई है इन सारी जगह कोई कमी नहीं, नहीं है कोई कमी नहीं है ये परिपूर्णता किसने दी है परमात्मा ने दी है ये भाव उसके मन में बैठ जाता है तो ये भी एक शाम की उपासना हो गई सब चीजें मिल जाएंगी उसको वो मेहनत कर रहा है ये भी शाम ही है और ऐसा करके वो परमात्मा की उपासना एक तरह से कर रहा है ये परमात्मा को श्रेय दे रहा है कि परमात्मा ने सारी चीजें दे रखी है वो नतमस्तक है परमात्मा के प्रति अब सामान्य रूप से हम परमात्मा के लिए बहुत बोल देते हैं कि परमात्मा ने ये किया ये दिया और हम श्रद्धान्वित भी होते हैं नतमस्तक होते हैं समर्पित होते हैं लेकिन फिर भी रोते रहते हैं अगर वो रोना भी हट जाए और हम देखें कि परमात्मा ने तो वो भी सब चीजें दे रखी हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा हूं उसमें तो दे रखी है तो हमारी श्रद्धा समर्पण कितना अधिक बढ़ सकता है उदगीत की तरह से बहुत ऊंचा जाके बहुत गहरी भावना में जा करके तो जो ऐसा करता है वो सस वेदा सर्वम सर्वादिशो बलिम अस्मय हरंती सर्वम इति उपासिता मैं सब कुछ हूं कोई कमी नहीं है मेरे में परिपूर्ण हूं पूर्ण हूं सृष्टि भी पूर्ण है परमात्मा ने पूर्ण ही इसको बनाया है इस रूप में परमात्मा को देखने लगता है अगर वो इनकी उपासना करने लगता है उसे पता लगता है कि सारी चीजें तो है यहां पर हर तरह की चीजें कुछ भी बनाना उसके लिए सामग्री मिल जाएगी यहाँ पर कुछ भी उपयोग लेना उसके लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो उसको कोई कमी नहीं लगती ये व्रत हमें लेना होता है सर्वम अस्मि इति उपासित सब कुछ है सब कुछ है परमात्मा का दिया हुआ तो ये अध्यात्म की एक बड़ी बात है दिखा तो हमारे को जड़ चीजों को रहे थे बहुत सारी चीजों को जड़ चेतन को बाह्य चीजों को उस तरह की उपासना वर्णित नहीं की गई ये जो सारा वर्णन था जैसे कि हम ध्यान साधना में करें मंत्रों का उच्चारण करें वो तो यहां पर कहा नहीं गया उसको समझाते हुए यहां घटाया गया कि ये भी ऐसा ही है ये भी ऐसा ही। उसके ही है उसके जैसा ये है उसके जैसा ये है उसके जैसा ये ये अलग बात है कि हम शाम को भी ठीक तरह नहीं जानते वो छूटा हुआ है लेकिन जो साम को जानते भी हैं, तो उसी में न लग जाए कि साम की उपासना करनी है साम में उसी में लग जाए वो उसके समान ये भी है ये भी वैसा ही है ये भी वैसा ही है ये भी वैसा ही है ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है उसका तात्पर्य इस रूप में प्रतीत होता है तो सब कुछ हो जाता है सब चीजें मिल जाती है उसको सर्वम अस्मी उपासित अध्यात्म में वैसे घमंड तो नहीं होता है अहंकार अहंकार तो अध्यात्म में बाधक है सर्वम अस्मी मैं सब कुछ हूं कैसी भाषा है अहंकार की भाषा है या विनम्रता की भाषा है विनम्रता की भाषा है मैं कुछ भी नहीं हूं नहीं? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूं ये विनम्रता की बात है मैं सब कुछ हूं अहंकार की भाषा लोक में ऐसा है कि ऐसी भाषा बोलेंगे तो ये तो आध्यात्मिक भाषा नहीं है लेकिन हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ क्या कह रहे हैं ये भाव आना ही है साधुत्व का भाव आना ही है कि मैं सब कुछ हूं सब चीजें हैं मेरे पास में इतनी आत्मविश्वास की बात है वास्तविकता की बात है घमंड और वो अहंकार तो होता है कि जो न हो और फिर ऐसा बोले और उससे दूसरों के साथ अन्याय अत्याचार करे उपेक्षा करे वैसा नहीं कर रहा है सर्वम अस्त ही उपासिथ ये भी अध्यात्म की एक शैली है ठीक है आगे चलते है। उल्टी पुलटी बातें लिखी हुई है ना कुछ? उल्टी पुलटी बातें पता नहीं कैसे कहां से कैसे कैसे क्या क्या लिख देते हैं मुझे लगता है ना कि यह चीज तो उपनिषद में नहीं होनी चाहिए थी ये क्या लिखती आई मैंने यहां से ये अलग तरह का अर्थ है हाँ। तो, तो, तो, तो, तो, तो तो और और ये इसका तीन लोगों को जानेंगे उनके उनकी उनके महत्व को समझेंगे उनकी यूं कहें कि उनको आदर देंगे उनकी कद्र करेंगे आदर देंगे नहीं ये भी चीज है तो उपासना में साम उपासना में जब हम सीधे सीधे ब्रह्म से जुड़ते हैं तो क्या करते हैं उसको आदर ही तो देते हैं परमात्मा को आदर ही तो नहीं बड़ा महत्वपूर्ण है उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं बहुत उपयोगी है और क्या करते हैं उसमें स्तुति में क्या होता है ऐसे ही तो होता है उद्गीत में यही है ना उसके हम गुणों को गाते हैं तो यही बात इनके लिए है जब हम उसके गुणों को कहते हैं पृथ्वी है रत्नगर्भा है, है धारण कर रही है इतनी उपयोगी है यही अंतरिक्ष के लिए सोच रहे हैं देखो अंतरिक्ष में कैसे वायु रखी हुई है कितनी उपयोगी है पढ़ते हैं विभिन्न इनको जानकारी नहीं रहती है तो ये क्या पता कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता हमको तो केवल हवा दिख रही है और कुछ नहीं लेकिन ये कितनी पड़ते हैं और क्या क्या करती हैं वो किस तरह हानि से हमारे को बचाती हैं अगर ये पता नहीं है तो उसका महत्व तो नहीं है उसकी क्या उपासना करेगा वो ठीक है सामान्य रहेगा तो इन सब की इन लोगों की इनमें स्थित देवताओं की इनकी महत्ता को करना उनके गुणगान करना और गुणगान करते हैं तो हम उसको अपनाते हैं उसका उपयोग लेते हैं उसके प्रति श्रद्धा होती है हम उसकी उपेक्षा नहीं करते निंदा नहीं करते यही इनकी उपासना है गंधर्व का शिवशंकर जी ने इस तरह से अर्थ किया है कि गाम पृथ्वीम धरंती आश्रयंती गांव पृथ्वी धरंती आश्रयंती पृथ्व्यांत स्थायी न पृथ्वी के अंदर जो रहते हैं इस तरह से इन्होंने एक व्याख्या की है बाकी अलग अलग ढंग से सर्प तो एक जो सांप होता है एक तो हम सीधे सीधे कहें लेकिन एक इसको हम सरिस्प के रूप में ले रहे जो सर्प सरकते हैं जो सरक करके चलते हैं उन सब का एक प्रतीक हो गया इस तरह के सभी प्राणी और गंधर्व अब उसको प्रजाति भी मानते हैं कई लोग जैसे मनुष्य होते हैं ऐसे गंधर्व होते हैं इसी तरह पितर कोई और ही योनिया है अलग ही कुछ शरीर है ऐसे पितर भी रक्षा करने के अर्थ में इसको लेते हुए उन्होंने कहा है कि जो गौ पशु आदि हैं उनका क्योंकि सर्प है तो गंधर्व है और पितर है ये सब हमारे हमारे लिए इनकी भी उपासना करनी है ये भी आ, निधन की तरह से है ये अंतिम परिपक्व अवस्था में है ये उस तरह से इसका स्वीकार किया इन्होंने गणना की गई है इसको सीधे सीधे यूं पूरा पूरा घटाने जैसा तो कुछ नहीं होगा ये ये के समझाने के लिए है कि जैसे वो महत्वपूर्ण है ऐसे ये सब चीजें भी महत्वपूर्ण है अब इसमें सब कुछ समेट लिया विद्या में ले लिया तो त्री विद्या आ गई सब चीजें आ गई ना और छूटा गया त्रय विद्या से सारी विद्याएं उसी में आ गई एक तरह से सारी चीजें आ गई ये संपूर्णता को ले लिया लोक ले लिए अब तीनों लोक ले लिए तो अब तीनों लोगों से परे क्या बचेगा तो सब कुछ ले लिया पूरा ले लिया देवता ले लिए तीन देवता ले लिए तो सारे देवता आ गए ना बाकी देवता तो इन्हीं के अंतर्गत हैं या इन्हीं के गुणों का विस्तार हैं मुख्य देवता आ गए तो सारे देवता आ गए ने सारे देवताओं को ले लिया ये जो सर्वसाम की उपासना है ये परिपूर्णता का है अभी तक जो देख रहे थे एक एक करके एक एक चीज को बता रहे थे ये अंतिम बता रहे हैं तो बोले सबको और इनके अंतर्गत और भी जो जो है आप अलग अलग भी कर सकते हो और इकट्ठा भी कर सकते हैं ये सब सर है तो अग्निवायु आदित्य ये उदगीत हो गए और जो ऊपर रहते हैं नक्षत्र पक्षी और किरण ये सारी चीजें आ गई जो इतनी गति से करती हैं उड़ती हैं आती हैं तो इसके अलावा और क्या बचेगा तो सारी चीजें आ गई और सर्प गंधर्व और पितर तो इसके अंदर जो भी प्राणी हैं प्राणी हैं उनको सबको इन्होंने ले लिया उस तरह से एक प्रतीक के रूप में ऐसी व्याख्या अन्य भी कर सकते हैं दूसरी व्याख्या बाकी ये शब्द जो कि तू हैं औरों ने इसको खोला नहीं है शंकराचार्य जी ने भी ये कि ये शब्द लिखे हैं, तो उसकी अलग से व्याख्या नहीं है जिसने इनको जान लिया उसने सबको जान लिया तीनों लोगों को जान लिया तो आप सब जान लिया ना त्री विद्या को जान लिया तो सब कुछ जान लिया उसने बोलो कोई तो है तो सब के बारे में जान लिया उन्होंने वैसे परमात्मा की तरह तो सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता है और जान अनंत है वो भी अपने आप में तथ्य है जो आप कहना चाह रहे हैं कि जान तो अनंत है सबको तो जान नहीं सकते लेकिन फिर भी एक जितना हमारे लिए उपयोगी है उस रूप में तो हम सबको जान लेते हैं तो हमने सबको जान लिया है अभी एकदम परिपूर्ण शत प्रतिशत तो कुछ भी नहीं होता है लेकिन जो जो हमारे उपयोगी है जितना हम ले सकते हैं उस रूप में हमने सबको जान लिया नहीं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं है अब आप कैसे पूछें कि भई आप नीम के बारे में जानते हैं न थोड़ा बहुत विश्लेषण लगा दिया आपने हाँ ऐ ना मैं पूछ रहा था जानते हैं नहीं जानते है। तो पहली दृष्टि हम यही कहते हैं हाँ जानता हूं नीम को नीम को जानते हो हाँ जानता हूं लेकिन नीम को जानना तो बहुत अंतर हो सकता है एक केवल इतना जानता है कि यहाँ नीम का पेड़ है बस वही जानना है दूसरा उसके पत्तों के डालियों के त्वचा के और उसका गोंद और तरह तरह के गुण वो सब भी जानता है कहा उगता है कैसा होता है वो ज्ञान का क्षेत्र तो बढ़ता जाएगा लेकिन नीम को जानता है वो तो थोड़ा भी हो सकता है और बहुत भी हो सकता है और यूं शत प्रतिशत तो कोई भी नहीं जान पाया होगा आज तक भी नहीं एक पेड़ के बारे में भी पूरा नहीं जान पाते लेकिन फिर भी एक जानना हो जाता है ना जो सबको जान लेता है एक सामान्य जो हमारे उपयोग की दृष्टि से उतना जान लिया तो मतलब नीम को जान लिया हम उसके उपयोग कर सकते हैं पत्तों का निगोली का फूलों का और कुछ कुछ प्रयोग कर लेते हैं और हमारे लिए तो हम कह सकते हैं यानी है इनको जानते हैं उस तरह से ले सकते हैं नहीं तो एक चीज को हम अच्छा भी जान लेते हैं बाकी चीजें हमारी छूटी भी रह जाती हैं बिल्कुल अछूती रह जाती हैं शरीर को जान लिया मन बिल्कुल अछूता रह गया आत्मा बिल्कुल अछूती रह गई बाह्य जगत को जान लिया आंतरिक जगत को अध्यात्म को बिल्कुल नहीं जाना वो अछूता रह गया वो हानिकारक हो जाता है तो इसको भी जाना उसको भी जाना उसको भी जाना एक व्यवहार की दृष्टि से सारी चीजों को वो जान लेता है तो वो सर्व हो जाता है सबका उपयोग ले लेता है फिर गहराई तो आगे जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं ठीक है आगे देखिये बाईसवा खंड अब शाम के ही भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न उत्गीत के बारे में बता रहे हैं सबके अलग अलग प्रकार के उदगीत हैं थोड़ा थोड़ा अंतर करके बता रहे हैं तो विनर्दी सामनो वृण साम का मैं वर्ण करता हूं कैसे साम का विनर्दी जो विशेष रूप से शब्द को करता है बहुत अच्छी तरह से सामगान करते हैं बहुत अच्छी तरह से शब्दों को बोला जाता है तो विनर्दी साम वृण नर्द शब्द के अर्थ में है विनर्दी खूब अच्छा बोलने वाला और वो कैसा है पार्शव्यम पशुओं के लिए हित है जितने पशु पीछे बताए थे मनुष्य भी आ गया उसके अंदर उन सब के लिए हितकर है ये गान करना पशव्यम यग्ने उदगीत ये जो है ये अग्नि का उद्गीत है अग्नि ऋषि का उद्गीत है अलग अलग उदगीत हैं अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से इसका प्रयोग किया है तो अग्नि देवता का या अग्नि ऋषि वाला उदगीत है शाम के लिए शाम गान आज के दृष्टि से थोड़ा शास्त्रीय संगीत जैसा होता है तो ये प्रयोग किए जाते हैं ना बहुत प्रवचनों में भी बोलते रहते हैं कि गौशाला के अंदर एक तो पाश्चात्य संगीत बजाया वो चारा खाती हैं दूध निकालती हैं निकलता है उस समय में और एक शास्त्रीय संगीत बजाया गया तो किसमें अधिक दूध आया शास्त्रीय संगीत वाले भारतीय संगीत पाश्चात्य संगीत बजाय बजाते तो दूध कम आया तो ये जो शाम है नर्दी विशेष प्रकार से बोला गया साम है ये पशव्यम है पशुओं के लिए हितकर है पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा पशुओं को प्रसन्नता होगी और वो दूध अधिक देंगे स्वस्थ रहेंगे लेकिन आजकल शास्त्रीय संगीत अच्छा नहीं लगता है आप में से भी कम को अच्छा लगता होगा शास्त्रीय संगीत अच्छा नहीं लगता है ना नहीं लगता है और साम सुना सुना अच्छा लगता है अच्छा लगता है साम को देखा है हैं कौन सा कौन से सामगान? वो सुनना साम की इतनी प्रशंसा कर रखी है अभी याग में चलेंगे जहां वहां सामगान होगा ना तब देखना फिर देखते कैसा अच्छा लगता है <laughs> शक्ति रत्न जी <laughs> सामगान अच्छा लगता है जो आजकल प्रचलित है उससे अच्छा तो दूसरे वेदों का गान लगता है अलग अलग वेद के अलग अलग विद्वान ब्राह्मण होते हैं ऋग्वेदी यजुर्वेदी उनका उच्चारण फिर भी ज्यादा अच्छा लगता है और साम को तो जो आजकल प्रचलित है जैसा तो वो, वो गान वैसे तो उत्साह के लिए और उसके लिए होता है उत्साह उससे भी होता है लेकिन वहां लगेगा ऐसा जैसे कि रो रहेंगे अभी जो प्रचलित है ऐसा प्रतीत होता है आपने कुछ विशेष सामगानियों को देखा होगा अच्छा लगता है आपको जो प्रचलन में है वो ऐसा है अधिकतर तो ये जो सामगान है ये पशुव्य है पशुओं के लिए हित कर पूरे तंत्र को अच्छा करता है आगे अनिरोक्ता है प्रजापते है प्रजापति का जो उद्गी, उद्गीत है वो कैसा है अनिरुख्ता है उसकी उपमा नहीं हो सकती किसी से कि यह उस जैसा है ऐसा विशेष है वो के गुण बता रहे हैं निरुक्त है सोमस्य सोम का जो साम है उदगीत है वो निरुक्त है बिल्कुल अच्छी तरह से कहा गया है स्पष्ट कहा गया है ये उसकी विशेषता बताई जा रही है मृदु स्रक्षणम वायु हो वायु का जो उदगीत है वो मृदु होता है और श्रक्षन होता है मृदु मतलब मुलायम होता है सक्ष चिकना होता है चिकना दो तरह का होता है एक घी तेल वाला चिकना होता है और एक जो टेलकम पाउडर होता है या तो ये संगमरमर होता है वो चिकना होता है दो तरह का चिकना होता है ना पत्थर कहते हैं ना बहुत चिकना पत्थर है और घी तेल वाला चिकना वो चिकना अलग होता है तो अपने संस्कृत के अंदर जो पत्थर का जो चिकनापन है या तो चूर्ण बहुत होता है टेलकम पाउडर वगैरह एकदम चिकने चिकने होते हैं या तो बोरी होता है जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं उस पर जो लगाते हैं वो बहुत चिकना चिकना होता है छोटे छोटे कण होते हैं उसके उसको श्लक्षण कहा जाता है उस तरह की चिक, चिकनाई को श्लक्षण शब्द कहा जाता है संस्कृत के तो वायु का जो उदगीत है वो मृदु और श्लक्षण है और श्लक्षणम बलवत इंद्र इंद्र का जो उद्गी वोक्षण तो है लेकिन बलवत है बलवान है वायु का शक्षण था लेकिन मृदु था इंद्र का बलवान है बृहस्पते बृहस्पति का है, वो क्रौच पक्षी जैसे बोलता है उसके समान है विशेष प्रकार की ध्वनि है और अप्वांतम वरुण वरुण का उद्गीत अपत है गलत से मतलब फटाफटा -फटा सा बोला जाता है जैसे कोई बर्तन फटा हुआ हो या घंटी फट जाती है और उसको फिर हम यो टन टन करें तो कैसा कांसे का बर्तन अगर फट जाए टूट जाए और फिर उसको बजाते हैं तो कैसा आवाज आती है गूंजता नहीं है अच्छी तरह से फटाफटा सा आता है ऐसा वरुण का अपध्वान तो कहलाता है तो तान सर्वान एव उपसेवेता इन सबका उपसेवन करें सबका सेवन करें अलग अलग ढंग से हैं सब से कर सकते हैं लेकिन वरुणम तु वो वर्जय वरुण का जो उद्गीत है उसको छोड़ अपनी जो, जो गलत ढंग से बोला जा रहा है फूटे हुए कांसे के समान है मधुर नहीं लग रहा है उसको छोड़ देवे बाकी जितने हैं वो अलग अलग ढंग के हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे है उनका हम सेवन कर सकते हैं तो सामगान में कैसा स्वर किया जाता है उसके लिए यहाँ पर निर्देश हो गया हमारा स्वर गला खराब हो तो उसको नहीं करना चाहिए अब जो सामगान करते हैं वो कैसे कामना करे क्या भावना रखे उसको बता रहे अमृतत्वम देवेभ्य आगायानी आगायानी इति अल्प अल्पविराम। देवताओं के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए अमृतत्व आगायानी मैं अमृतत्व की का गायन करूं उनको मुक्ति मिल जाए देवत्व के बाद में अब ये मुक्ति को प्राप्त कर सके ऐसा मैं गाऊ आगा ये इस प्रकार से गायन करे पह मन में ये सोचे कि मैं ऐसा गाऊ जिससे कि इनको मुक्ति मिल जाए ऐसा गाय बहुत लोग बैठे हुए सामगान हो रहा है तो उसके मन में उत, बोलने वाले के मन में क्या होगा कि देवता लोग मुक्ति को प्राप्त अमृतत्व को प्राप्त कर जाए ऐसा में गाऊ इनकी जो स्थिति है देवताओं की योगियों की ये और एकाग्र हो जाए ये परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर ले ऐसी एकाग्रता लग जाए इनकी समाधि लग जाए ऐसा में गाऊ ये जैसी स्थिति उसमें और ऊंचे चले जाए ऐसा मैं गाऊं ये गान का प्रभाव स्वधा पृथ्वी है पितरों के लिए मैं ऐसा गाऊं इसको पीछे से हो जाएगा आगा यानी मैं गाऊं और फिर आगात गाये मैं गाऊं ये कामना और फिर वैसा गाये ये सब जगह जुड़ जाएगा तो पितरों को स्वधा मिल जाए पितरों के लिए जो हवी होती है उसको स्वधा बोलते हैं पितर लोग जो खाते हैं सेवन करते हैं बड़ी अवस्था वाले उनके लिए योग्य जो अन्नपान आदि होते हैं वैसा उनको मिल जाए ऐसा मैं गाऊ क्योंकि तो पितर लोगों को उसी की आवश्यकता रहती है वो उसी के लिए अधिक सोचेंगे आशा मनुष्य है जो मनुष्य हैं, उनके लिए मैं ऐसा गाऊं कि इनकी आशाएं पूरी हो जाए इनकी आशाओं को गाऊं इनकी इच्छाओं को गाऊं इनको क्या इष्ट है वो गाऊं और वो इनको मिल जाए तृणोदकम और ऐसा गाऊ कि पशुओं के लिए तृण और उदक तिनके यानी चारा और पानी वो दो ही चीजें चाहिए उनको वो उनको मिल जाए स्वर्गम लोकम यजमान आए और मैं ऐसा गाऊ कि यजमान के लिए स्वर्गलोक को गाऊ और उसको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए ऐसा मैं गाऊ ये भावना रखे क्योंकि यजमान जो ये विशेष कर्म कर रहा है यज्ञ कर रहा है परोपकार कर रहा है वो स्वर्ग को चाहता है इसलिए वो कर रहा है बाकी तो इस संसार में उसको कहां कमी है जो यज्ञ कर रहा है परोपकार कर रहा है उस धन का वो उपयोग करके यहां भी तो सुखी रह सकता है अच्छी तरह खा पी सकता है रह सकता है रहता ही है लेकिन फिर भी वो उसको देता है वो किस लिए यहां जो सुख प्राप्त हो रहा है उससे बड़े सुख को प्राप्त करने के लिए वो देता है उसके लिए वो परोपकार करता है तो उसको वो मिले ऐसा मैं गाऊ और फिर ऐसा गाए अन्नम आत्मने आगा यानी और अपने लिए क्या करे मेरे को अन्न मिल जाए मेरा जीवन चलने के लिए जितना अन्न चाहिए उतना मेरे को मिल जाए ऐसे अपने लिए उसके लिए मैं गाऊं क्योंकि वो गाने के लिए आया है ब्राह्मण है वो समान कर रहा है तो प्रयोजन तो उसका अपना भी होगा औरों का प्रयोजन है संसार के सुखों को प्राप्त करना स्वर्ग की प्राप्ति और इत्यादि लेकिन इसका भी क्या प्रयोजन है मेरे को अन्न मिल जाए बस केवल मेरे को अन्न मिल जाए जीवन यापन के लिए इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ और कुछ नहीं चाहिए ये की तरफ जा रहे हैं तो अन्नम आत्मने आगायानी इति आ गाइए ऐसा गान करें और बहुत सारे कर्म होते हैं जिसके अंदर केवल बस इतनी ही भिक्षा होती है कि भाई उसको भरपेट भोजन हो जाता है इतना ही बो लेते हैं ज्यादा नहीं तो एतानी मनसा अध्यायन अप्रमत्ता हस्तु इस प्रकार इनको मन से ध्यान करते हुए जब वो गान करता है उस समय की बात है इनको ये सारी चीजें प्राप्त हो जाए ऐसा करके अप्रमत्व होकर के स्तुविता स्तुति करें इनकी बिना प्रमाद के भूत जागरूकता से करें इसको सामगान में भी घटा सकते हैं और इसको जैसे कि हम संसार में पीछे पीछे जो बताए इन्होंने दृश्य काव्य उसके अंतर्गत भी घटा सकते हैं अब दान के समय जो हम विभिन्न वर्णों को बोलते हैं उसकी तुलना करके कहा जा रहा है उसको श्रेष्ठता को बताते हुए कहते हैं सर्वे स्वरा इंद्र आत्मना आत्माना जितने भी स्वर हैं जैसे अ ई इत्यादि ये जो अच्छे होते हैं स्वर हैं ये कैसे हैं ये इंद्र के स्वरूप हैं इंद्र जैसे हैं स्वर के लिए क्या कहा जाता है स्वयं राजनते स्वरा अपने आप में प्रकाशित रहते हैं दूसरे वर्ण की व्यंजनों की उनको आवश्यकता नहीं होती है व्यंजनों को तो आवश्यकता होती है तो ये कैसे हैं जैसे इंद्र का स्वरूप है और इंद्र कौन होता है देवताओं का राजा होता है राजा होता है वो स्वयं प्रकाशित होता है अपने आप में प्रकाशित होता है तो ये जो स्वर हैं ये कैसे हैं जैसे कि इंद्र का स्वरूप है अपने आप में विराजमान है अपने आप में प्रकाशित हैं सर्वे स्वर इंद्र और सर्वे उष्मान प्रजापते आत्मान जितने उष्म शब्द हैं वर्ण है उष्म का मतलब तीनों सकार और हष्म बोलते हैं इस व्याकरण में संस्कृत में तो ये जैसे प्रजापति का स्वरूप है और सर्वे स्पर्शा मृत्यो आत्मा न जितने भी स्पर्श वाले हैं वो मृत्यु के स्वरूप हैं मृत्यु स्वरूप हैं स्पर्श जो है कवर्ग के आदि पांच वर्ण ये मृत्यु के स्वरूप है मृत्यु देवता के समान है तो जब इन वर्णों को हम बोलते हैं और उसमें कोई आक्षेप करें हमारे पे ये जो वर्ण है और ये ठीक ठीक है और ठीक ठीक बोले जा रहे हैं जब हम इनका प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे में ठीक होते हुए भी कोई आपत्ति करे ये ऐसे कैसे बोल रहे हो ये क्या बोल दिया तुमने हम ठीक बोल रहे हैं तो उसको क्या उत्तर देवे तो ये ध्यान रखे कि मैं स्वर बोल रहा हूं तो जैसे ही इंद्र का स्वरूप है महानता को देखते हुए तो तम यदि स्वरेशु उपालभे उपालभेत स्वरों के विषय में यदि कोई उल्हा दे दोष दिखाए कि ये ऐसा है तो इंद्रम शरणम प्रपन्न प्रपन्नो अभूम भूवम भई मैं तो इंद्र की शरण में प्राप्त तो हुआ हूं इंद्र की शरण में आया हूं ये वो सोचे जैसे स्वर हैं वो स्वर इंद्र के स्वरूप है बोले मैं तो इंद्र की शरण में आया हुआ हूं सत्वा प्रतिवक्षती एनम ब्रू यात्र उसको कहे कि वो इंद्री ही तुम्हारे को बताएगा तुम जो उल्हा दे रहे हो वो ठीक है नहीं है वो तो इंद्र बताएगा तुम्हारे को मैं तो इंद्र की शरण में आया हूं और इन स्वरों का ठीक उच्चारण कर रहा हूं ऐसे ही है ऐसा ही वो बोला जाता है कोई आक्षेप भी करे तो वो इंद्र ही उत्तर देगा तुम्हारे को आगे अर्था यदि उपा लभे उष्म वर्णों का उच्चारण करते हुए कोई उलहना देते दे हुए ठीक बोल रहे हैं तब भी तो कहते वो कहे कि प्रजापतिम शरणम प्रपन्नो अभूम अभूम मैं प्रजापति की शरण में आ गया हूं क्योंकि ये प्रजापति के स्वरूप है उष्म तो मैं तो उसकी शरण में हूं अभी वो जैसा है वैसा ही बोल रहा हूँ सत्वा प्रतिपेती इत्यम ब्रुयात उसको बोले कि वही तुम्हारे को पीस देगा तुम इसकी आलोचना कर रहे हो मैं तो प्रजापति की शरण में आके जैसे उष्मे है वैसे ही बोल रहा हूं तो प्रजापति तुम्हारे को पीस देगा ठीक है और यद्यनम स्पर्शेश स्पर्श वर्णों का बोलते हुए कोई उपालभन करे की भाई इन वर्णों में आपने ये दोष कर दिया ये दोष कर दिया बोल ठीक रहा है कह मृत्युम शरण प्रपन्नो अभुअम मैं तो मृत्यु की शरण में आया हूँ मृत्यु भी एक देवता है सत्वा प्रति धक्ती इतना को जला देगा उसको बोल दो तो तुम मेरी आलोचना कर रहा है इसका मतलब मृत्यु की आलोचना कर रहा है तुम मेरे स्वरों की आलोचना कर रहे हो तो तुम इंद्र की आलोचना कर रहे हो तुम ऊष्मों की इनकी आलोचना कर रहे हो तो तुम प्रजापति की, की आलोचना कर रहे हो मेरी नहीं कर रहे हो उसका वही उत्तर देगा मैं तो उसके अनुसार कर रहा हूं मैंने दोष नहीं किया है कुछ मैं तो ठीक ठीक कर रहा हूं फिर भी तुम उस पर आलोचना करोगे वही देवता देख लेगा तुम्हारे को मैं तो उसके अनुसार कर रहा हूं मेरा क्या दोष है आगे देखिए अब ये वर्ण कैसे बोले जाने चाहिए कोई उलाना ना करे ठीक ठीक ढंग से बोले जाते हैं उसके लिए कुछ बातें यहाँ कही जैसे व्याकरण में होता है कुछ बातें कही तो सर्वे घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या जितने भी स्वर हैं वो कैसे बोले शाम के लिए खासतौर से कि घोष वाले को व्यापक गूंज वाले अच्छी तरह से और बलवन तो बहुत बलपूर्वक वक्तव्य बोलने चाहिए और बोलते हुए कैसा भाव मन में रहे इंद्रे बलम ददा नहीं थी मैं इंद्र को बल दे रहा हूं जैसे इन स्वरों को बोलते हुए स्वरों में बल लगाता है तो ऐसा लगेगा जैसे कि मैं इंद्र को बल दे रहा हूं क्योंकि ये स्वर इंद्र के ही स्वरूप है इंद्र के आत्मा है इंद्र जैसे है इंद्र स्वरूप है तो मैं इनको बल दे रहा हूं यानी मैं इंद्र को बल दे रहा हूं ये भावना मन में रखें। सर्वम उष्माण अग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्या जितने भी ऊष्म वर्ण हैं वो अग्रस्त ग्रस्तम निरस्तम आदि जो दोष भी बताए गए हैं तो अग्रस्त ग्रस्त का मतलब होता है जैसे कि निगल लिया हो गले में ही हो खा लिया हो जैसे चपाली हो अंदर ही किसी वर्णों को बोलते थे जैसे अंदर ही अंदर रख लिया अग्रस्त बिना खाए हुए यानी बिना अटके हुए यहां अटका लिया हो ऐसा नहीं स्पष्टता से अनिरस्ता निरस्त कहते हैं निष्ठुर कठोरता से तो अनिरसता कठोरता नहीं आए इनको बोलते हुए और विवृता वक्तव्य विवृत कंठ करके बोलने चाहिए अब ऐसे व्याकरण में स्वरों को विवृत कंठ माना जाता है आकार को एक अपवाद रूप में हम हटा देते हैं और ऊष्म को ईषद विवृत कहा जाता है है तो विवृति ईशद विवृत है कम खुला हुआ है लेकिन है तो विवृति तो यहाँ विवृत शब्द का प्रयोग किया है ईशत नहीं है लेकिन है विवृति यानी इनको स्पृष्ट न करे ईश्चित स्पृष्ट न करे विवृति रखे इनको विवृता वक्तव्य प्रजापते रा परिदानी ऐसा देखे जैसे कि मैं प्रजापति के लिए अपने आप को दान कर रहा हूं इन वर्णों को बोलते हुए जब अकारादी स्वरों को बोले तो ऐसा करे जैसे कि मैं इंद्र को बल दे रहा हूं देवताओं के राजा को मैं बल दे रहा हूं इत भावना के साथ में बल दे यानी पूरा अच्छी तरह से बोले स्पष्टता से बोले जैसे कि देवता की पूजा कर रहा हूं मैं देवता के लिए दे रहा हूं ये देवता को बल दे रहा हूं और जब इस को देखे बोले ऐसा करे जैसे कि मैं प्रजापति के लिए अपने आप को दे रहा हूं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं प्रजाओं का पालक जो परमात्मा है इन वर्णों को बोलते हुए ऐसा देखें जैसे कि मैं उसी की पूजा कर रहा हूं उसी के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं तात्पर्य इसका इस रूप में निकलेगा कि इन वर्णों को बोलने में पूरा श्रम लगे हमारा हम स्पष्टता से बोलें अच्छी तरह से बोलें भाषा पे जोर दे ऐसा ही कुछ भी नहीं बोल दे ये एक साधना है ये भी एक शाम उपासना है इन देवताओं की उपासना है ये भी साधुत्व की उपासना है वाणी की उपासना है वाक की उपासना है तो प्रजापते रात्मानं नाम थी और सर्वे स्पर्श जितने भी स्पर्श हैं कबरगादी कबर गादी लेना अनभिनिहिता देश मतलब थोड़े से थोड़े भी अन अभिनिहिता निहिता मतलब पास में अभिनिहिता और अच्छी तरह और अन अभिनिहिता एकदम पास पास में हो ऐसा ना बोले कि बिल्कुल जोड़ जोड़ करके बोले उसमें तो थोड़ा दूर रहना चाहिए वैसे तो अच्छ भी आते हैं बीच में स्वर भी आ जाते हैं नहीं भी हो तो भी वो अलग अलग एकदम स्पष्टता से आने चाहिए इस प्रकार से बोलने चाहिए और इनको बोलते हुए ऐसा करे मृत्यु आत्मानम परिहरणी मैं जैसे मृत्यु से अपने आप को बचा रहा हूं इन स्पृष्ट वर्णों को बोलते हुए क्या भावना रखे कि जैसे मैं अपने आप को मृत्यु से बचा रहा हूँ और जैसे मृत्यु से बचते समय हम कितने सावधान होते हैं कितनी जागरूकता से काम करते हैं ऐसे इन वर्णों को बोलते हुए बहुत जागरूक रहे तो ये अर्थवाद है फलश्रुति है इस ढंग से प्रशंसा की जा रही है लेकिन इस सबका कहने का तात्पर्य क्या है सार भाव रूप में कि इन वर्णों को बोलते हुए हमें पूरा आदर रखना चाहिए अच्छी तरह बोलना चाहिए स्पष्टता से बोलना चाहिए प्रकट अच्छा होना चाहिए वर्णों के प्रति लापरवाह न हो वाणी के प्रति लापरवाह न हो ये इसका तात्पर्य है बस बाकी तो ये देवता से और संबंध और कैसे कैसे ये उसी से जुड़ा हुआ ये इसी से जुड़ा हुआ इसके लिए कोई ज्यादा उस तरह से युक्ति तर्क आदि उस तरह नहीं जुड़े होगा इसका भाव तात्पर्य ही है ये प्रशंसा की जाती है इनकी शैली ऐसी है उपनिषदों की तो आज का विषय इतना ही रखते प्रणव Oh Oh So we could start the movie. Oh.